भाइयों और बहनों आज मैं आपको बहुत गुड़ बात, बात तो हमेशा बात तो ऐसी रहती है लेकिन ये बहुत नाजुक चीज है अखबारों में तो आ गई है आप लोगों ने देखा है कि कल मेरा शादी कल लाहौर में चंद बहने यहाँ से चली गई थी और चंद बहने लाहौर में मुस्लिम बहने और यहाँ से हिंदू बहन गई थी तो और मिली थी इस कारण कि जिन बहनों को मुसलमान लोग उठा गए हैं और जिन बहनों को हिन्दू और सिख उठा गए हैं पूर्व पंजाब में उनका क्या किया जाए दूसरा तो हो रहा है लोग यहाँ से काफी मुसलमान चले गए हो सकता है कि अभी भी जाए ये भी है कि अगर हम समझ जाए हिंदू सिख कि एक भी मुसलमान को यहाँ से हम भेजना नहीं चाहते हैं मजबूर नहीं करना चाहते अपने आप जाना चाहते हैं तो दूसरी बात है लेकिन इतना हमारे समझ लेना चाहिए कि अपने आप कोई जाना नहीं चाहेगा क्यों जाए? तो अपना घर है बार है बार उसको छोड़कर पाकिस्तान में चला जाएंगे पाकिस्तान में उनके लिए घर बार तो तैयार है ऐसा तो है ही नहीं तो इसलिए यहाँ से कोई अपनी इच्छा से जाने वाले होते नहीं यहाँ ये है, यह है की जिन्होंने तय कर लिया है वहां जिनको नौकरी मिल गई है वो तो दूसरी बात है ऐसे अभी बहुत कम है लेकिन बाकी तो जो जाए तो उनको तो ढूंढना पड़ेगा कि पाकिस्तान में जाकर क्या करें यहाँ तो ढूंढने की कोई आवश्यकता ही नहीं रहती है अगर उनका घर बार में आराम से रह सके और जैसे पहले व्यापार करते थे, थे उसमें कोई हर्ज ना आगो तो। तो तो की, की बात हो लेकिन ये औरतों का क्या वो मामला मैंने आपको कहा था वो तो, तो, तो गूट है बहुत पेचीदा है कोई कहते हैं कि 12000 हजार औरत को सिख और हिंदू उठा गए हैं और उससे दो गुनी वो पाकिस्तान में अभी ये सही है कोई कहते हैं कि नहीं वो बहुत कम है ताद उससे भी ज्यादा हैं, लेकिन मैं ये कहूंगा कि बारह हजार की तादाद वो कम नहीं है एक हजार की भी कम नहीं है एक भी कम नहीं है, कम नहीं है मेरी नगरी तो ऐसा क्यों हो कि हमारे यहाँ किसी भी औरत को कोई भी उठा जा सकता है और पीछे ऐसा क्यों कि वो मुसलमान है इसलिए उठा लो या तो क्यूँके वो सिख है या तो हिंदू है ये तो बड़ा अत्याचार हो गया तो मैं कम से कम लेना चाहता हूँ बारह बारह हजार है वो मेरे लिए तो काफी सी ज्यादा है तो बारह हजार औरटों को पाकिस्तान में से और बारह हजार औरटों को वो, वो, हिंदुस्तान में से माने पूर्व पंजाब में से और वहाँ पश्चिमी पंजाब वहाँ से कैसे लाना वो एक बड़ा पेचीदा प्रश्न है उसको हल करने के लिए वहाँ वो बहन चली गई थी और वहाँ मुस्लिम बहन है उनके दिल में भी यही कि नहीं किसी न किसी तरह से जितनी हिंदू और सिख बहनें हैं वो सब अपने घर पर वापस जानी चाहिए और इसी तरह से तो हिंदू बहनें चली गई थी उनके दिल में ये कि जितनी भी मुस्लिम बहने हैं उनको पकड़ है उनको अपने घर पर वापस पहुंचाना चाहिए ऐसा नहीं कि वो आकर ले जाएं उनको अपने घर पर पहुंचाना चाहिए तो उसमें जो तो बचे वहाँ के प्रधान वो गजम्फर अली साहब वो बैठे और दूसरे लोग भी थे, दो थे कोई वहाँ के पुलिस ऑफिसर वो बैठे थे सबका नाम तो मैं भूल गया लेकिन काफी दूसरे भी थे जो इसमें काम कर सकते थे लेकिन मुझको मुझको सुनाया सुनाया चली थी, बेन चली गई गई थी थी रामेश्वरी दोनों ने अलग अलग सुनाया कि वहा सब मिलकर तय तो हुआ कि नहीं वो बहनों को निकलना ही चाहिए बहनों को पहुंचाना ही चाहिए अपने घर पर लेकिन बात ये हुई कि कैसे वो काम हो सकता है इसमें मैं तो आप लोगों को सुनाना चाहता हूं मेरी राय कि अगर हमारे ऐसा करना पड़े आज के पुलिस पार्टी भेजनी पड़े मिलिट्री पार्टी भेजनी पड़े उसके साथ बहनों को भेजना पड़े उन बहनों बे, को निकालने के लिए जैसे कि पाकिस्तान में तो वो कुछ हिंदू बहने चली जाए और उसके साथ पुलिस ऑफिसर चले जाए शायद पंजाब के कोई ऑफिसर है वो भी चले जाए और पीछे उन बहनों को लाना, और वो बहनों में तो ऐसा कहा जाता है कि वो भी से आना नहीं चाहती है तो वही लाना है तो वो कैसे और ऐसे ही पूर्वी पंजाब में कि वहां से बहन कोई आना ना चाहे तो भी उनको डाना बात तो ठीक है लाना ही चाहिए लेकिन वो तो भी है नहीं दोनों में से एक ही जगह पर ऐसा कह देना वो मैं तो गलत बात समझता हूँ वो वो जो हिंदू और सिख बहन है वो मुसलमान बन गई है इरादतन और वहां से आना ही नहीं चाहती है और जिस मुसलमान के साथ रहती है उसके साथ उसने निकाह कर लिया है मैं वो मानने को तैयार नहीं हूँ हुआ निकाह नहीं हुआ ऐसा नहीं है लेकिन वो उसको निकाह निकाही मानने को तैयार नहीं हूँ वो मुस्लिम बनी है ऐसा मानने को भी मैं तैयार नहीं हूँ या तो हिंदू बन गई है या तो वो खुशी से रहती है वो मानने के लिए भी मैं तैयार नहीं हूँ दूसरी बात तो मैंने आपको सुना दी है कि किस तरह से हमारा व्यवहार चला है वो तो वेश्याना तो सही लेकिन बहुत ही खराब तरीके से वो व्यवहार चला है वो वो पूर्वी पंजाब में और ऐसे ही पश्चिमी पंजाब में उसमें कोई एक ज्यादा हैवान और दूसरा कम हैवान हैवानों में ज्यादा कम क्या हो सकता है और ठीक है कि राजा गशनफर अली ने कह दिया कि दोनों ने काला काम किया है किसने ज़्यादा किया किसने कम किया उसकी हमारे क्या जरूरत है काफ़ी तादाद में हुआ है इतना उन्होंने कह दिया है और इसी तरह से वो वो किसने पहल की उसकी भी आज आज ये जो हल करना है हमारे मामला उसमें उसकी उस चैके काट की ज़रूरत नहीं रही थी उसका निर्णय करने की जरूरत नहीं रही ज़रूरत ये है कि उन बहनों को अपने घर पर वापस पहुंचाना चाहिए जिनको वो जबरदस्ती से छीन कर उठा गए हैं और जिनके साथ बड़ा दोस्त व्यवहार हो रहा है तो ये बात तो बड़ी अच्छी है लेकिन वो काम कैसे हो सकता है उसको मुझको ऐसा लगता है कि मुझको बिल कुछ कहना चाहिए और क्योंकि ऐसा काम होता है तो कैसे हो सकता है तो ये कोई पुलिस पार्टी से नहीं बन सकता है ये काम वो मिलिटरी से नहीं बन सकता है या तो चंद बहनों को वो पूर्वी पंजाब में भेजो चंद, चंद बहनों को पश्चिमी पंजाब में भेजो हो सकता है और होना चाहिए ऐसे नहीं है मैं तो कहूंगा कि ये नहीं करने का तरीका है नहीं मेरा कहने का मतलब है कि वो जानबूझकर नहीं करना चाहते हैं, लेकिन मैं तो एक तजर्बाकार आदमी के हिस्से से कहना चाहता हूँ ऐसे काम होता नहीं है ये काम हुकूमतों का है, हैकूमत ने करवाया ऐसा मेरे कहने का भी मतलब नहीं है मुझको तो समझना है कि ये काम बन गया है काम जो पश्चिमी पंजाब में बना मुसलमानों ने किया है पूर्वी पंजाब में गया हिंदुओं ने सिखों ने किया है इसमें तो कोई कोई उसकी ठेकी काट क्या करना है वो तो हुआ है वो संख्या कितनी है तो कम से कम ले लो बारह चार दोनों जगह पे बारह हजार ही हुआ है उसमें उसकी ठेकी काट करने की जरूरत नहीं लेकिन बारह हजार और को तो करो दे दो और वहां से भी दे दें पूर्वी पंजाब और पश्चिमी पंजाब के और कहा दे दें अपने घरों पर पहुंचा दें नहीं पहुंचाते हैं अपने घरों पर नहीं रखते हैं ऐसा मैंने सवाल आपसे उठाया था कि ऐसी बातें चल रही है तो मैंने कहा कि कि वो तो वो वो जंगली माँ बाप होंगे या तो पति होंगे वो कहेंगे कि मेरी मेरी लड़की को मैं नहीं लेता हूँ मेरी बेबी को नहीं लेता हूँ उनको लेना ही है उस औरत ने गुना क्या किया है कोई गुना नहीं किया उसने बुरा काम किया है ऐसा भी करने को मैं तैयार हूँ क्योंकि मजबूर हो गई मजबूर होकर उनसे ये काम हो गया है उसके लिए उसको काला तिलक लगा देना और कहना कि वो तो अभी समाज में रहने के लायक नहीं है वो बनना नहीं है मुसलमानों में तो ऐसा नहीं करते हैं उसमें तो मुझको कहना पड़ेगा कि वहाँ तो इतनी उदासता तो है कि वो निकमी नहीं बन जाती है लेकिन माना कि वहां भी निकमी बन गई है यहाँ भी निकमे बनते हैं तो मैं कहता हूँ जो निकमी बनाने वाले हैं वो निकमे बन जाते हैं तो मैं ये कहूंगा कि वो हुत का काम है हकुमत को कोई आदमी समझते ही ढूंढ लेना है कि वो कहाँ औरत पड़ी है और उस औरत कोई दो चार थोड़ी है बारह औरत कहो या तो उससे अधिक उनको निकाल लेना है और उनको अपने घर पर पहुंचा देना चाहिए मुझको कोई शक नहीं है अगर ऐसा हम समझे की पुलिस पार्टी को तैयार करें औरतों और, और को भेज वो तरीके से औरत वापिस नहीं आने वाली है वो इतना पेचीला सवाल पड़ा है कि इसमें वो लोग काम नहीं करेंगे इसके इसका मतलब ये हो जाता है कि लोकमत तैयार नहीं हुआ है और लोकमत से के दिल में वो जो छीन गए हैं वो तैयार नहीं है तो ऐसा कहना कि बारह हजार औरत को ले गए हैं तो बारह हजार आदमी दे गए होगा ना तो बारह गुंडा लोग ही ले गए है मैं नहीं वो वो सब के सब के शरीफ थे और गुंडा गुंडा बन गए गए और ले हैं। कोई ऐसे जगत में पैदा नहीं होते हैं हैं हैं इस तरह से इतनी औरतों को ले जा सकते हैं और सकते हैं और और बिगाड़ वैसे ही बेचे रहे वो बेचे नहीं रहते हैं लेकिन यहाँ तो दोनों हुकूमत पंगू है इन, इस काम में दोनों हुकूमत ने अपना अधिकार यहाँ तक नहीं जमाया है कि जिससे वो अधिकार के जरिए से उन औरतों को डाबे अगर इतना अधिकार रहता तो मैं आपको कहूंगा कि वो जो पूर्वी पंजाब में हो गया है वो बनने वाला नहीं था बन नहीं सकता था और इसी तरह से वो पश्चिमी पंजाब में नहीं बन सकता था लेकिन ये तो है ना कि दोनों जगह पे महीने तीन हुए हैं तीन महीने में हम तो आज़ादी के बच्चे हैं तो तीन महीने में वो सब जमावट कैसे हो सकती थी और पीछे तो तो मैं तो उस, क्या उस पर इल्जाम लगाकर मेरी बहनों को कैसे में बचा सकता हूँ मेरी बहनों को बचाने का एक ही तरीका है की हकूमत अभी तो समझ जाए अभी जागृत बने और हकूमत इसको पहले दरजे का काम बनाकर उस पर वो वो अपना सारा सारा वक्त करें और उसके लिए मरने तक तैयार हो जाएं तब तो वो बहनों को बचा सकते हैं नहीं तो मुझको ऐसा लगता है कि यहाँ से कितनी भी बहनों को भेजो पश्चिमी पंजाब में पश्चिम और, और और या तो पूर्वी पंजाब में भेजो कितनी भी बहनों को भेजो पश्चिमी पंजाब में पूर्व पंजाब में, में इससे वो बहन बचने वाली नहीं है उनको बचने का बचाने का तरीका ही मैं कहता हूं वो है वो हो जाए और वो करें उसमें उसको मदद जितनी चाहिए इतनी मांग लें कि हमको इतनी मदद दे दो तो तो उसी बात है लेकिन वो कुछ नहीं करेंगे और हमारे ऐसा करना है और पीछे हम काम कर लेंगे वो बनने वाला नहीं है इतना ही वो तो बड़ी बात मैंने आपको सुना दी और मैंने कल कहा था कि अभी मैं पंद्रह मिनट से ज़्यादा आपके पास से लेना नहीं चाहूँगा तो इतना ही कहकर मैं ख़त्म करूँगा भाई दो तो तीन मिनट तो रही है वो छोड़ देता हूँ